भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनांशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 24 सुमरण से अभय भाग एक जीवन की सबसे बड़ी पहेली स्वयं जीवन में नहीं जीवन की सबसे बड़ी पहेली मृत्यु में और जिसने मृत्यु को न जाना वह जीवन से अपरिचित रह जाता है। जीवन को जानने की कुंजी मृत्यु में छोटे बच्चों की कहानियां तुमने पढ़ी होंगी कोई राजा है या रानी है उसके जीवन की कुंजी किसी तोते में बंद है या किसी मैना में बंद है तोते को मरोड़ दो राजा मर जाता राजा को मारने में लगे रहो राजा नहीं मरता जीवन को सुलझाने में लगे रहो जीवन नहीं सुलझता जीवन का सुलझाव मृत्यु में है इसलिए जगत में जो बड़े मनीषी हुए उन्होंने मृत्यु को समझने की चेष्टा की साधारण जन मृत्यु से बचते हैं, भागते परिणाम में जीवन से वंचित रह जाते इस विरोधाभास को जितने ठीक से पहचान लो उतना उपयोगी है मृत्यु से भागना मत जो मृत्यु से भागा वो जीवन से ही भाग रहा है क्योंकि मृत्यु जीवन की पूर्णा होती है मृत्यु है जीवन का आत्यंतिक स्वर जीवन मृत्यु पे समाप्त होता पूरा होता मृत्यु है फल जीवन है यात्रा मृत्यु है मंजिल थोड़ा सोचो मंजिल से बचने लगो तो यात्रा कैसे होगी और अंतिम से बचने लगो तो प्रथम से ही बचना शुरू हो जाएगा मौत से जो डरा मौत से जो भगा उसके ऊपर जीवन की वर्षा नहीं होती वो जीवन से अछूता रह जाता है इसलिए कायर से ज्यादा दैनीय इस जगत में कोई और नहीं पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक अल्बर्ट कामू ने अपनी एक किताब की शुरुआत इस वचन से किए है कि मेरे देखे दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी समस्या आत्मघात है महावीर से पूछो बुद्ध से पूछो तो वे कहेंगे मृत्यु कामू कहता है आत्मघात करीब पहुंचा लेकिन चुग गया मृत्यु और आत्मघात में बड़ा फर्क आत्मघात का अर्थ हुआ जीवन ने अतृप्त किया जीवन से जो सुख मांगा था न मिला जो मूल्य खोजे थे वे न पाए जा सके जो आशा की थी वो टूटी जो इंद्रधनुष बांधे थे कल्पनाओं के वे सब बिखर गए उस हताशा में आदमी अपने को मिटा लेता। था ऐसी मिटाने की जो वृत्ति है यह जीवन का अंतिम शिखर नहीं है यह संगीत की आखिरी ऊंचाई नहीं है यह तो वीणा का टूट जाना है आत्मघात दूसरा छोर है जीवन से भी नीचा मृत्यु आत्मघात के बिल्कुल विपरीत है जीवन की आखिरी ऊंचाई जीवन का गौरी संकर्ष मृत्यु अर्जित करनी पड़ती है मृत्यु के लिए साधना करनी पड़ती मृत्यु को संभालना पड़ता है जो अति कुशल है वही केवल ठीक ठीक मृत्यु को उपलब्ध हो पाता है और ठीक मृत्यु ही न मिली तो जीवन हाथ से बह गया फिर तुम पाठशाला में तो रहे लेकिन पाठ ना आया तुम विद्यालय से गए तो लेकिन उत्तीर्ण हुए इसलिए पूरब कहता है जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें बार बार भेज दिया जाएगा उचित है जीवन से अगर मृत्यु का पाठ सीख लिया तो फिर आना नहीं है जो होशपूर्वक आनंदपूर्वक उल्लासपूर्वक मरता है उसकी फिर वापसी नहीं है यही तो पुनर्जन्म का पूरा सिद्धांत है तुम भी चाहते हो कि वापसी ना हो लेकिन तुम चाहते हो वापसी ना हो ताकि फिर फिर ना मरना पड़े वापसी उसकी नहीं होती जो मरना सीख लेता है जो इस भांति मर जाता है कि मरने को फिर कुछ और बचता ही नहीं तो दोबारा मौत नहीं होती तुम भी चाहते हो कि वापसी ना हो क्योंकि वापसी होगी तो फिर मौत होगी तुम मौत से डरे हो जो वस्तु था वापसी नहीं चाहता वो मौत से डरता नहीं मौत का आलिंगन करता आज के सूत्र मौत के संबंध में ये चरम सूत्र हैं। इन पर एक एक सूत्र को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना क्योंकि ये तुम्हारे विपरीत भी हैं तुम अगर यहां आए तो जीवन की तलाश में आए हो लोग महावीर के पास गए तो जीवन की तलाश में गए थे जीवन में हार रहे थे तो तरकीब में खोजने गए थे कैसे जीत जाएं लेकिन सदगुरु तो मृत्यु का सूत्र देता है उस परम मृत्यु को हमने अलग अलग नाम दिए पतंजलि कहते हैं समाधि इसलिए तो जब कोई सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को हम समाधि कहते अर्थ हुआ कि उसका ध्यान और उसकी मृत्यु एक ही जगह पहुंच गए साधारण आदमी मरता है तो उसकी कब्र को हम समाधि नहीं कहते कब्र ही कहते मकबरा कहते समाधि नहीं कहते क्योंकि यह आदमी अभी फिर फिर पैदा होगा अभी समाधि नहीं मिली अभी आखिरी मृत्यु नहीं मिली समाधि का अर्थ है आत्यंतिक मृत्यु आखिरी चरम अब ना कोई जन्म होगा ना मौत होगी पाठ सीख लिया ये व्यक्ति विद्यालय से वापस घर की तरफ लौटने लगा यह घर में स्वीकृत हो जाएगा उत्तीर्ण हुआ प्रमाण पत्र लेकर जा रहा है यह सूत्र तुम्हारे विपरीत होंगे इसलिए और भी गौर से समझोगे तो ही समझ पाओगे पहला सूत्र शरीर माहू नावती जीवो बुच्चई नावियो संसारो अण्णवो बुतो जम तरंती महेशण शरीर है नाव जीव है नाविक यह संसार है समुद्र जिससे महर्षिजन तर जाते शरीर तो हमारे पास भी है लेकिन शरीर नाव नहीं शरीर नाव है का अर्थ होता है शरीर शरीर से श्रेष्ठतर के लिए साधन बने अभी तो शरीर साध्य है तुम भोजन जीने के लिए थोड़ी करते हो तुम जीते ही भोजन करने के लिए हो तुम कपड़े थोड़ी शरीर को बचाने के लिए पहनते हो तुम शरीर को कपड़े पहनने के लिए बचाए रहते हो अभी तो शरीर ऐसा लगता है जैसे गंतव्य है इसके पार कुछ भी नहीं महावीर कहते हैं शरीर है नाव अर्थ हुआ शरीर से पार जाना है शरीर है नाव बैठना है उतरना भी है शरीर संक्रमण है नाव में बैठने के पहले भी यात्री था नाव में बैठा तब भी है नाव से उतर जाएगा तब भी होगा नाव ही यात्री नहीं है तुम शरीर में आए उसके पहले भी थे अभी भी हो शरीर से उतरोगे जिस दिन मौत में तब भी मौत तो दूसरा किनारा है जन्म है यह किनारा मृत्यु है वह किनारा शरीर है नाव और संसार है सागर लेकिन अधिक लोग संसार को सागर की तरह नहीं देख पाते जब तक तुम्हारा शरीर ही नाव नहीं तो तुम संसार को सागर की तरह ना देख पाओगे तुम इसी किनारे पर अटके रहते हो तुम सागर में उतरते ही नहीं सागर में तो वही उतरता है जो मृत्यु की तरफ स्वयं स्वेच्छा से अग्रसर होने लगा मृत्यु यानी वह दूसरा किनारा तुम तो डर के कारण इस किनारे को पकड़ के रुके रहते हो तुम तो सब आयोजन करते हो कि किसी तरह यह किनारा न छूट जाए तुम तो नाव में हो होके भी यात्रा नहीं करते इसलिए संसार कभी कभी तुम कहते भी हो संसार सागर भाव सागर मगर तुम महावीर और बुद्ध के वचन उधार ले रहे हो बैठे किनारे पर हो बातें सागर की कर रहे हो सागर का तुम्हें कोई पता नहीं सागर में तो वही उतरता है जीवन उसी के लिए सागर बनता है जिसने पहले शरीर को नाव समझा और जो मौत के किनारे की तरफ अग्रसर हुआ हमने एक नाव जो छोड़ी भी तो डरते डरते इस पे भी चीबान जमी हो गया दरिया तिर कवि ने कहा है एक नाव भी छोटी सी नाव ही हमने तेरे सागर में छोड़ी थी कि तेरा सागर एकदम नाराज हो गया एकदम तूफाने उठने लगी लहरें उठने लगी आंधियाँ बवंडर आ गए हमने एक नाव जो छोड़ी भी तो डरते डरते कुछ बड़ा कुछ किया भी ना था जरा सी एक नाव छोड़ी थी इस पे भी चीबा जमी हो गया दरिया तेरा और तेरा दरिया बड़ा नाराज हो गया जो व्यक्ति नाव उतारेगा उसी को दरिए की नाराजगी पता चले किनारे पर बैठे बैठे दरिया का पता ही नहीं चलता सागर का अनुभव तो माझी को होता है जिसने अपनी छोटी सी डोंगी को इस विराट सागर में उतार दिया और कितनी ही बड़ी नाव हो छोटी ही है क्योंकि सागर बड़ा विराट है जिसने तूफान और आंधियों से भरे सागर में अपनी नाव को उतार दिया किसी ऐसे किनारे की तलाश में जो यहां से दिखाई भी नहीं पड़ता इसलिए नदी नहीं कहते संसार को सागर कहते दूसरा किनारा दिखाई पड़े तो नदी दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं पड़ता है तो निश्चित इसलिए तो हमें मौत दिखाई नहीं पड़ती है तो निश्चित इस जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त तो और कुछ भी निश्चित नहीं बाकी सब अनिश्चित है एक ही बात निश्चित है वह मृत्यु है किनारा तो निश्चित है क्योंकि जिसका एक किनारा है उसका दूसरा किनारा भी होगा ही कितने ही दूर कितने ही दूर एक किनारे के होने में ही दूसरा किनारा हो गया है अब तुम दृढ़तापूर्वक मान ले सकते हो कि दूसरा किनारा होगा ही अनुमान की जरूरत नहीं है यह तो सीधा गणित है यह किनारा है तो वह किनारा भी होगा एक छोर है तो दूसरा छोर भी होगा जन्म हो गया तो मृत्यु भी होगी हम अक्सर जीवन को जन्म से ही जोड़े रखते हैं। इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं मृत्यु दिन नहीं मनाते हालांकि जिसको हम जन्मदिन कहते हैं वो एक तरफ से जन्मदिन है दूसरी तरफ से मृत्यु दिन है क्योंकि हर एक वर्ष कम होता जाता मौत करीब आती जाती अगर ठीक से पूछो तो जन्मदिन से ज्यादा मृत्यु दिन है क्योंकि जन्म तो दूर होता जाता मौत करीब होती जाती जन्म का किनारा तो बहुत दूर पड़ता जाता मौत का किनारा करीब आता जाता लेकिन फिर भी हम पीछे मुड़के देखते रहते हम जन्म के किनारे को ही देखते रहते दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता इसलिए कहते हैं भाव सागर होना निश्चित है लेकिन दृष्टि में नहीं आता बहुत दूर है शरीर को नाव जीव को नाविक कहा यह संसार समुद्र है जिससे जन तर जाते और जो उस किनारे को छू लेता है वही महर्षि जो जीते जी मर जाता है वही महर्षि जो शरीर की नाव को खेकर उस पार पहुंच जाता है पहुंचते तो तुम भी हो बड़े बेमन से पहुंचते तो तुम भी हो घसीते जाते हो तब इसलिए तो मृत्यु की एक बड़ी दुखांत धारणा लोगों के मन में है यमदूत काले कलूटे भयावने भैंसों पर सवार घसीटते ये बात बेहूद है ये तुम्हारे भय की खबर देती है ये मृत्यु का चित्रण तुमने अपने भय के पर्दे से किया है तुम भयभीत हो इसलिए भैंसे काले कलूटे यमदूत लेकिन महर्षि जनों से पूछो जिनकी आंख निर्मल है उनसे पूछो और उनकी बात ही सच होगी क्योंकि उनकी आंख निर्मल है वे कहते हैं मृत्यु में उन्होंने परमात्मा को पाया ये छोटा छुद्र जीवन गया विराट जीवन मिला सीमा टूटी असीम से मिलन हुआ असीम का आलिंगन है मृत्यु महर्षि जन से पूछो तो वे कहेंगे परमात्मा बाहें फैलाए खड़ा है संसार छूटता है निश्चित पर संसार में पकड़ने जैसा भी कुछ नहीं मिलता है अपरसीम जाता है छुद्र मिलता है विराट खोता है छुद्र खोता है क्षणभंगुर मिलता है शाश्वत नहीं मृत्यु का देवता ही यमदूत काला कलूटा भैंसों पर सवार नहीं मृत्यु से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं क्योंकि मृत्यु है विश्राम इस जीवन में निद्रा से सुंदर तुमने कुछ जाना गहरी निद्रा जबकि स्वप्न भी थपेड़े नहीं देते सब वायु कंप रुक जाते गहरी निद्रा जब बाहर का संसार प्रति छवि भी नहीं बनाता प्रतिबिंब भी नहीं बनाता जब बाहर के संसार से तुम बिल्कुल ही अलग थलग हो जाते हो गहरी निद्रा जब तुम अपने में होते हो डूबे गहरे तल्लीन उससे सुंदर इस जगत में कुछ जाना मृत्यु उसका ही अनंत गुना रूप है मृत्यु से सुंदर कुछ भी नहीं मृत्यु से ज्यादा शांत कुछ भी नहीं मृत्यु से ज्यादा शुभ और सत्य कुछ भी नहीं लेकिन हमारे भय के कारण मृत्यु का रूप हम विकृत कर लेते हमारे भय के कारण विकृति पैदा होती महावीर कहते हैं महर्षि जन शरीर को नाव बनाकर जन्म के किनारे को चेष्टापूर्वक छोड़ते हुए मृत्यु के किनारे को अपने आप उपलब्ध हो जाते वे खींचे घसीटे नहीं जाते उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती वे स्वेच्छा से संक्रमण करते इसका अर्थ हुआ ऐसे जियो कि तुम्हारा जीना मृत्यु के विपरीत ना हो ऐसे जियो कि तुम्हारे जीवन में भी मृत्यु का स्वाद हो ऐसे जियो कि जीवन का लगाव ही तुम्हारे मन को पूरा न घेर ले जीवन का विराग भी जगा रहे विजयनंद एक फिल्म बनाता था कहानी में नायक के मरने की घड़ी आती नायक गिर गिर पड़ता है मरता है लेकिन विजयनंद का मन नहीं भरता चिल्ला के नायक से कहता अपने मरने में जरा और जान डालिए मैंने सुना तो मुझे लगा ये सूत्र तो महत्वपूर्ण तो है जरा उल्टा कर लो विजयानंद ने कहा अपने मरने में जरा और जान डालिए मैं तुमसे कहता हूं अपने जीवन में थोड़ी और मृत्यु डालिए मृत्यु से घबराइए मत मृत्यु को काट काट अलग मत करिए रोज रोज मरिए क्षण क्षण मरिए प्रति क्षण जैसे हम श्वास लेते और प्रतिक्षण श्वास छोड़ते भीतर जाती श्वास जीवन का प्रतीक है बाहर जाती श्वास मृत्यु का प्रतीक जब बच्चा पैदा होता तो पहली श्वास भीतर लेता क्योंकि जीवन का प्रवेश होता है जब आदमी मरता तो आखिरी श्वास बाहर छोड़ता क्योंकि जीवन बाहर जाता है भीतर आती श्वास नाव में बैठना है बाहर जाती श्वास नाव से उतरना है प्रतिपल घट है जब तुम भीतर श्वास लेते हो तो जीवन जब तुम बाहर श्वास लेते हो तो मृत्यु ऐसा ही काश तुम्हारे मन के छितिछ पर भी उभरता रहे प्रतिष्ण तुम मरो और जियो प्रति क्षण जन्म और मृत्यु घटते रहें और तुम किसी को भी पकड़ो ना और तुम दोनों में संतरण करो और सरलता से बहो तो एक दिन जब विराट मृत्यु आएगी तुम अपने को तैयार पाओगे तो तुम नाव में रहे तो तुमने शरीर का नाव की तरह उपयोग कर लिया ध्यान रहे प्रतिपल कुछ मर रहा है ऐसा मत सोचना जैसा लोग सोचते कि सत्तर साल के बाद एक दिन आदमी अचानक मर जाता है ये भी कोई गणित हुआ है मृत्यु कोई आकस्मिक थोड़ी घटती इंच इंच आती रत्ती रत्ती आती रोज रोज मरते हो तब सत्तर साल में मर पाते हो बूंद बूंद मरते हो तब सत्तर साल में मर पाते हो ये जीवन का घडा बूंद बूंद रिक्त होता है तब एक दिन पूरा खाली हो पाता है ऐसा थोड़ी कि एक दिन आदमी अचानक जिंदा था और एक दिन अचानक मर गया सांस सोए तो पूरे जिंदा थे सुबह मरे अपने को पाया ऐसा नहीं होता जन्म के बाद ही मरना शुरू हो जाता है इधर जन्मे ली भीतर सांस की बाहर सांस लेने की तैयारी हो गई फिर जन्म से निरंतर जीवन और मरण सांस सांस चलते समझो कि जैसे दोनों तुम्हारे दो पैर या पक्षी के दो पंख न पक्षी उड़ सकेगा दो पंखों के बिना न तुम चल सकोगे दो पैरों के बिना जन्म और मृत्यु जीवन के दो पैर हैं दो पंख तुम एक पर ही जोर मत दो इसलिए तो लंगड़ा रहे हो तुमने जिंदगी को लंगड़ी दौड़ बना लिया एक पैर को तुम ऐसा इंकार किए हो कि स्वीकार ही नहीं करते कि मेरा कोई बताए तो तुम देखना भी नहीं चाहते कोई तुमसे कहे कि मरना पड़ेगा तो तुम नाराज हो जाते हो तुम समझते हो ये आदमी दुश्मन है कोई कहे कि मृत्यु आ रही है तो तुम इस बात को स्वागत से स्वीकार नहीं करते ना भी कुछ कहो तो भी इतना तुम मान लेते हो कि आदमी असिस्ट है मौत भी कोई बात करने की बात है मौत की कोई बात करता है इसलिए तो हम कब्रिस्तान को गाँव के बाहर बनाते हैं ताकि वो दिखाई ना पड़े मेरा बस चले तो गाँव के ठीक बीच में होना चाहिए सारे गाँव को पता चलना चाहिए एक आदमी मरे तो पूरे गाँव को पता चलना चाहिए चिता बीच में जलनी चाहिए ताकि हर एक के मन पर चोट पड़ती रहे ऐसा क्यों बाहर छिपाया हुआ है गाँव से बिल्कुल दूर जिनको जाना ही पड़ता मजबूरी में वो जाते जो भी जाते हैं वो भी चार आदमी के कंधों पर चढ़ जाते अपने पैर से नहीं जाते एक जैन फकीर मर रहा था मरते वक्त एकदम उठ के बैठ गया और उसने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे जूते कहां उन्होंने कहा क्या मतलब है? जूते का क्या करिएगा चिकित्सक तो कहते हैं आप आखिरी क्षण में और आपने भी कहा ये आखिरी दिन उसने कहा इसलिए तो जूते मांगता हूं मैं चल के जाऊंगा मरकट बहुत हो गया ये दूसरों के कंधों पर जाना जबरदस्ती मैंने जाऊंगा कहते हैं मनुष्य जाति का पहला आदमी उस आदमी का नाम था बोकुज ये जेन फकीर चल के गया कब्र खोदने में भी उसने हाथ बटाया फिर लेट गया और मर गया ये तो कुछ बात हुई ये इस आदमी ने जीवन का उपयोग नाव की तरह कर लिया खे के गया उस पार लेकिन इसके लिए तो बड़ी प्राथमिक प्रथम से ही तैयारी करनी होगी इसके लिए तो पूरे जीवन ही आयोजना करनी होगी मृत्यु से मिलन के लिए पूरे जीवन धीरे धीरे मरना सीखना होगा जीवन धर्म की दृष्टि में मरने की कला को सीखने का अवसर है निश्चय ही धैर्यवान को भी मरना है और कापुरुष को भी मरना जब मरन संभावी है जब मरण अवसंभावी है तब फिर धीरतापूर्वक मरना ही उत्तम है धीरेण भी मरियबम काउरसेण भी अवसमरियबम तमहा अवसम मरणे वरम खू धीर और जब मरना ही है और जब मरना सुनिश्चित ही है अवसंभावी है टलने की कोई सुविधा नहीं कभी टला नहीं हालांकि आदमी अपने अज्ञान में ऐसा मानता है कि किसी और का ना टला होगा मैं टालूंगा आदमी की मूर्ता की कोई सीमा है जो कभी नहीं हुआ आदमी उसको भी मानता है कि कोई तरकीब निकल आएगी मेरे लिए हो जाएगा आदमी का अहंकार ऐसा मतान ऐसा मदांध है कि ये बात मान लेता है कि मैं अपवाद हूं और कोई मरता है सदा कोई और मरता है मैं तो मरता नहीं इसलिए मानने में सुविधा भी हो जाती जब भी अर्थी तुमने देखी किसी और की निकलते देखी और जब भी ताबूत सजा किसी और का सजा चिता जली किसी और की जली तुम तो सदा देखने वाले रहे इसलिए लगता भी है कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा मौत मेरी नहीं मुझे नहीं घटती औरों को घटती ये और सब मरण धर्म है मैं कुछ अलग अछूता नियम के बाहर हूं महावीर कहते हैं मृत्यु अवसंभावी निरपवाद घटेगी फिर जो होना ही है उससे बचने की आकांक्षा व्यर्थ है फिर जो होना ही है उससे भय भी व्यर्थ है धैर्यवान को भी मरना है वीर पुरुष को भी मरना है साहसी को भी मरना है कापुरुष को भी मरना है कायर को भी मरना है मरण अवसंभावी तो फिर धीरता पूर्वक मरना ही उचित तो फिर शान से मरना ही उचित जब जो होना ही है तो उसे प्रसाद पूर्वक करना उचित है जो होना ही है उसे श्रृंगार पूर्वक करना उचित है जो होना ही है उसे समारोह पूर्वक करना उचित जब मरना ही है तो फिर रोते झिंकते, चीखते चिल्लाते अशोभन ढंग से क्यों मरना आदमी के हाथ में इतना ही है मरने से बचना तो नहीं है आदमी के हाथ में इतना ही है वो कापुरुष की तरह मरे या एक साहसी व्यक्ति की तरह मरे धीर पुरुष की तरह मरे चुनाव मृत्यु और न मृत्यु में तो है ही नहीं चुनाव तो इतना ही हमारे हाथ में है कि शान से मरे कि रोते मरे आंसुओं से भरे मरे या गीतों से भरे मरे उठ के मौत को आलिंगन कर लें या चीखें चिल्लाएं भागें और मृत्यु के द्वारा घसीटे जाएं। महावीर कहते हैं विकल्प तो यहां है मौत को स्वीकार करके मरे या अस्वीकार करते हुए मरे कहावत है वीर पुरुष एक बार मरता कायर अनेक बार ठीक है कहावत क्योंकि जितनी बार भयभीत होता है उतनी बार ही मौत घटती वीर पुरुष एक बार मरता अगर मुझसे पूछो तो कहावत बिल्कुल ठीक पूरी पूरी ठीक नहीं वीर पुरुष मरता ही नहीं का पुरुष बार बार मरता क्योंकि जिसने मरण को स्वीकार कर लिया उसकी मृत्यु कहां मृत्यु तो हमारे अस्वीकार के कारण घटती वो तो हमारे इंकार के कारण घटती वो तो हम घसीटे जाते हैं इसलिए घटती ये बोकोजू जो चल पड़ा जूते पहनकर मरघट की तरफ ये मरा इसको कैसे मारोगे इससे मौत हार गई धैर्यवान को भी मरना कापुरुष उसको भी जब मरण अवसंभावी है वो महावीर का तर्क सीधा तो फिर धीरतापूर्वक मरना उचित है धीरतापूर्वक मरने का क्या अर्थ होता है धीरतापूर्वक मरने का अर्थ होता है मृत्यु के भय के लिए जरा भी अवसर न देना मृत्यु कपाए ना धीर पुरुष ऐसा जैसे निष्कंप जल झील शांत निष्कंप दिए की ज्योति हवा के कोई झोंके नहीं आते धीर पुरुष की वही परिभाषा है जो गीता की स्थिति प्रज्ञ की कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है किसको कहते हैं आप धीर पुरुष कौन है स्थिति धी स्थिति धी का ठीक अर्थ धीर पुरुष है कौन है जिसको आप स्थिति प्रज्ञा कहते कौन है जिसकी प्रज्ञा ठहर गई धी यानी प्रज्ञा धी यानी आत्यंतिक बोध अंतरतम में जलती हुई ज्योति कौन है स्थिति धी महावीर कहते हैं वही जिसे मृत्यु विचलित नहीं करती जिसे अपनी मृत्यु विचलित नहीं करती उसे फिर किसी की मृत्यु विचलित नहीं करती वही तो कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि ये जो तेरे सामने खड़े तो ये मत सोच के तेरे मारे से मारे जाएंगे नहन्न ते हन्न्य माने शरीर है कोई मरता नहीं लोग भय के कारण मरते हैं। कोई मरता नहीं तो मृत्यु असली मृत्यु नहीं है क्योंकि मृत्यु को जिसने स्वीकार किया वो तो अमृत के दर्शन को उपलब्ध होता है मृत्यु तभी मृत्यु मालूम होती है, जब हमारा अस्वीकार होता है तुम कवि हो और एक सिपाही तुम्हारी पीठ बंदूक लगाया खड़ा हो कहता करो कवि था तुम अचानक पाओगे कविता सूख गई तुम अचानक पाओगे रसधार बहती नहीं तुम अचानक पाओगे शब्द जुड़ते नहीं तुम अचानक पाओगे गीत उठता नहीं न केवल यही तुम्हारे भीतर क्रोध उठेगा बगावत उठेगी अगर हिम्मतवर हुए तो लड़ने लग जाओगे अगर गैर हिम्मतवर हुए तो झुक के तुकबंदी करने लगोगे कविता पैदा नहीं होगी किसी तरह शब्द जमा दोगे उधार मुर्दा जिनमें ना कोई लय होगी ना कोई प्राण होगा ना कोई आत्मा होगी तुमने कविता पहले भी की लेकिन तब तुमने अपनी मौत से की थी दिन भर के थके माते घर आए थे शरीर की जरूरत थी कि सो जाते लेकिन आधी रात जगते रहे टिमटिमाते दिए की रोशनी में बैठ कागज काले करते रहे तुम्हारे हृदय से बहती थी उमंग और थी उल्लास और था रूस में कविता मर गई 1917 के बाद रूस में कोई ढंग की कविता नहीं हुई न एक ढंग का उपन्यास लिखा गया न ढंग की एक पेंटिंग बनी सारा साहित्य मर गया और रूस असाधारण देश है क्रांति के पहले रूस ने इतने बड़े साहित्यकार दिए जितने दुनिया के किसी देश ने नहीं दिए तो चेखव गोरखी दोस्तोवस्की, तुर्जनेव ऐसे नाम कि जिनका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में एक बार की जिन्होंने दुनिया को फीका कर दिया अगर उस समय के दुनिया के दस बड़े उपन्यास चुने जाए तो पांच रूसी होंगे और पांच गैर रूसी सारी दुनिया आधी आधी बांट थी फिर अचानक क्रांति हुई और सब मर गया हुआ क्या बंदूक लग गई पीछे कविता मर गई जो सहज और स्वतंत्र ना रहा वो जीवंत नहीं रह जाता तो कविता लिखी जाती खेत खलिहान की प्रशंसा में फैक्ट्री इत्यादि की प्रशंसा में लेकिन उसमें कुछ प्राण नहीं है जबरदस्ती लिखी जाती सरकारी आज्ञा से लिखी जाती उपन्यास भी लिखे जाते सब चलता है किताब भी छपती है किताब बिकती भी है लेकिन कुछ मूल स्वर खो गया जबरदस्ती हो गई भूखे कवियों ने सर्दी में ठिठोते कवियों ने बेहतर कविता लिखी थी रूस में आज कवि जितना संपन्न है उतना दुनिया के किसी कोने में नहीं अच्छे से अच्छा मकान उसके पास है अच्छी से कार उसके पास है भोजन की व्यवस्था अच्छे से अच्छी कपड़ों की व्यवस्था उसके बच्चों का जीवन सुरक्षित दुनिया में मनुष्य जात के इतिहास में कवि चित्रकार मूर्तिकार उपन्यासकार साहित्यकार कभी इतने सम्मानित और प्रतिष्ठित तो न थे और ना कभी इतने सुविधा संपन्न थे जितने रूस में लेकिन कविता मर गई गरीबी में ना मरी भूख में ना मरी दीनता दुर्बलता में ना मरी रोग मृत्यु में ना मरी लेकिन सुविधा में मर गई पीछे बंदूक लगी है जबरदस्ती में मर गई जीवन का कुछ सूत्र है कि जो तुम स्वभाव सौभाग्य सहजता से करते हो उसका आनंद अलग जो तुम जबरदस्ती करते हो जबरदस्ती के कारण ही सब गलत हो जाता जो लोग स्वीकार पूर्वक मरे उनसे पूछो महर्षि जनों से पूछो मृत्यु परमात्मा का रूप है वो परमात्मा का संदेश वाहक डांकिया नहीं मृत्यु भैंसों पर सवार हो नहीं आती मृत्यु परियों की तरह सुंदर है। पक्षियों की तरह उड़ के आती तुम्हें आलिंगन में ले लेती तुम्हें गहनतम विश्राम और विराम देती तुम्हें समाधि का सुख देती लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़े उसे अर्जित करनी पड़े फिर मरना अवसंभावी तो धीरतापूर्वक मरना उचित धीर बनो इस रोज रोज साधो धीरता को रोज रोज साधो छोटी छोटी चीजें अधीर कर जाती एक प्याली गिर के टूट जाती और तुम अधीर हो जाते हो तो थोड़ा सोचो तुम जब तुम टूटोगे तो कैसे ना अधीर होोगे एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे डूब जाती तो अधीर हो जाते हो तो जब तुम्हारे जीवन का पूरा व्यवसाय छीन लिया जाएगा जीवन का पूरा व्यापार बंद होगा पटाक्षेप होगा पर्दा गिरेगा तो तुम कैसे नहीं बेचैन हो जाओगे दिवाला निकल गया एक मित्र नाराज हो गया और तुम अधीर हो जाते किसी ने गाली दे दी अपमान कर दिया और तुम अधीर हो जाते इस धीरज को लेकर तुम मृत्यु का सामना कर सकोगे इससे साथ ये सब अवसर हैं धीरज को साधने के धैर्य को निर्मित करने के जीवन एक गहन प्रयोगशाला है और प्रतिपल परमात्मा अनंत अवसर देता कभी किसी के द्वारा गाली दिलवा देता कभी किसी के द्वारा अपमान करवा देता वो कहता साधो धैर्य साधो स्थितिधि धी बनो धीरज जगाओ धीरता पैदा करो यह आदमी जो गाली दे रहा है ये तुम्हारा हितकांक्षी है इसे पता हो ना हो यह तुम्हारा कल्याण मित्र है कबीर ने तो कहा है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा है घर के पास ही बसा लो उनको आंगन कुटी छबा दो अतिथि की तरह उनकी सेवा करो पैर दबाओ पर निंदक को दूर मत जाने दो पास ही रखो क्योंकि वो बार बार तुम्हें धैर्य को जगाने का अवसर देगा सोचो थोड़ा इस पर जो भी घटता है उसका सृजनात्मक उपयोग कर लो दिवाला निकल जाए तो सृजनात्मक उपयोग कर लो ये मौका है इस वक्त अपने को कस लो सफलता में तो सभी धैर्यवान मालूम पड़ते वो तो धोखा है असफलता जब घेर ले तभी परीक्षा है और ऐसी छोटी छोटी असफलताओं में साधते साधते छोटी छोटी लहरों से लड़ते लड़ते तुम बड़े सागर में उतरने के योग हो जाओगे किनारे से दूर बड़े तूफान हैं तूफानों के पार दूसरा किनारा है सफलता हो तो बहुत हंसो मत सफलता में तो रोलो तो चलेगा विफलता में हंसना जब जीत आ रही हो हंसने की जरूरत नहीं क्योंकि जीत के साथ हंसने से किसी को कोई लाभ कभी नहीं हुआ तब रोलो तो चलेगा जब फूल मालाएं गले में डाली जा रही हो, तब सिर नीचा झुका लो तो चलेगा तब उदास हो जाओ तो चलेगा मुझे आज साहिल पे रोने भी दो कि तूफान में मुस्कुराना भी किनारे पे रोलो तो चलेगा क्योंकि तूफान में हंसने की तैयारी करनी जो तूफान में हंसा वही हंसा साहिल पे तो कोई भी हंस लेता है किनारे पे हंसने में क्या लगता है हल्दी लगे न फिट कर रंग चोखा हो जाए कुछ लगता ही नहीं किनारे पर तो किनारे पे तो मूढ़ भी हंस लेते हैं कायर भी हंस लेते हैं तूफान में हंसने की तैयारी करनी है मुझे आज साहिल पे रोने भी दो कि तूफान में मुस्कुराना भी है सफलता में ऐसे खड़े रह जाओ जैसे कुछ भी नहीं हुआ तभी तुम विफलता में ऐसे खड़े रह सकोगे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ इसको कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्चते दुख में सुख में सम हो जाओ यही योग है यही धीरता है बहुत कुछ और भी है इस जहां में ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है लेकिन वो जो बहुत कुछ है उसे जानने की कला चाहिए साधारणता तो आदमी को लगता है दुख ही दुख है क्योंकि हम केवल दुख को चुनने में कुशल हैं हम कांटे बीनने में बड़े निष्णात हो गए फूल हमें दिखाई ही नहीं पड़ते फूल उसी को दिखाई पड़ते हैं जो कांटों में भी फूल देखने के लिए तैयार हो जाता है। फूलों को कांटों में खोज लेना है दुख में सुख की तरंग को पकड़ना है अशांति में शांति की तरंग को पकड़ना है विफलता में सफलता का स्वर खोजना है ऐसी खोज जारी रहे पूरे जीवन तो तुम मृत्यु में महाजीवन खोज पाओगे इन छोटी छोटी तरंगों से जूझते जूझते तुम मृत्यु की महातरंग से जूझने के योग हो जाओगे फिर तुम्हें वह तरंग मिटाना पाएगी जिसने धीर की अवस्था पा ली उसे फिर कुछ भी नहीं मिटा पाता है इसे महावीर एक बड़ा अनूठा शब्द देते हैं वो उन्हीं ने दिया है इसे वो कहते हैं पंडित मरण ये बड़ा प्यारा शब्द है एक पंडित मरण ज्ञानपूर्वक बोधपूर्वक मरण सैकड़ों जन्मों का नाश कर देता है अतः इस तरह मरना चाहिए जिससे मरण सुमरण हो जाए हम तो जीवन तक को व्यर्थ कर लेते हैं महावीर कहते हैं मृत्यु को भी सार्थक किया जा सकता इस तरह मरो कि मृत्यु भी मरण भी सुमरण हो जाए पंडित मरण इसे उन्होंने नाम दिया महावीर ने जितना चिंतन मृत्यु पर किया है उतना शायद किसी मनीषी ने नहीं किया इसलिए महावीर ने कुछ बातें कही जो किसी ने भी नहीं कही उन्हें हम धीरे धीरे समझ पाएंगे पहली तो बात उन्होंने मृत्यु में एक भेद किया पंडित मरण मरते तो सभी प्रज्ञापूर्वक मरना पंडित शब्द बनता है प्रज्ञा से जिसकी प्रज्ञा जागृत हुई जो देखता है होश पूर्वक है ऐसे ही सोए सोए नहीं मर जाता जागा जागा मरता है जो मृत्यु का स्वागत नींद में नहीं करता होश के दिए जला के करता है एक कम पंडीय मरणम छिंदई जायसायणी बहुयाणी तम मरणम मरियबम जैन मयो ऐसे मरो कि मृत्यु सुमरण बन जाए ऐसे मरो कि तुम्हारी मृत्यु पंडित मरण बन जाए समझे हम सीखना होगा जीवन की यात्रा में क्योंकि मृत्यु तो एक बार आती इसलिए रिहर्सल का मौका नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मरने का थोड़ा अभ्यास कर लें क्योंकि मृत्यु तो दोबारा नहीं आती एक ही बार आती तो जीवन में अभ्यास करना होगा मृत्यु का और कोई उपाय नहीं मृत्यु तो जब आएगी तो बस आ जाएगी पहले से खबर करके भी नहीं आती कोई पूर्व सूचन नहीं देती मृत्यु अतिथि है आने की तिथि नहीं बताती इसलिए अतिथि खबर नहीं देती कि अब आती हूं तब आती हूं बस आ जाती अचानक एक दिन द्वार पर खड़ी हो जाती फिर क्षण भर सोचने का भी अवसर नहीं रहता तो अगर तुम तैयार ही हो तो ही तैयार रहोगे अन्यथा विचलित हो जाओगे अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के क्षण में संभाल लेंगे अभी क्या जल्दी है? अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि ले लेंगे राम का नाम मरते क्षण में मगर तुम ले ना पाओगे अगर तुम्हारे पूरे जीवन पर राम का नाम नहीं लिखा है तो मृत्यु के क्षण में भी तुम ले ना पाओगे अगर पूरे जीवन काम काम काम चलता रहा तो मरते वक्त राम नहीं चल सकेगा क्योंकि मरते वक्त तो सारे जीवन का जो सार निचोड़ है वही गूंजेगा अगर जिंदगी भर धनी धन गिनते रहे तो मरते वक्त तुम रुपए गिनते ही मरोगे मन में गिनते मरोगे सोचते मरोगे कि क्या होगा इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली अब क्या होगा क्या नहीं होगा